वेद की पावन गंगा ब्रह्मसूत्र तथा भगवान वासुदेव की लीला कथा का अमृत हम सब निरंतर पान करते रहे आज उसी की धारा में हम आगे प्रवेश करते हैं अपने अपने ऋषा खोलने त्रया पवयो मधुवाहने रथे त्रया पवयो मधुवाहने रथे सोम से विश्व त्रया स्क स्क आरभे त्रिन तम याथ श्री वेना दिवा ये आज की रिशा हम वेद की अमृत धारा में है और हमने अभी तक वेदों में बहुत कुछ पाया कि एक सोच सांप्रदायिक है और एक धर्म की राह है दोनों अलग हैं, विपरीत हैं। सोचिए कि बच्चे ही ने पढ़ते थे आपके पुरखे बचपन में और आज आप इस आयु तक भी पढ़ सुन भले पाते हो क्या जी पाते हैं एक वेद प्रकृति की है। जो प्रकृति प्रदत्त जो नियमन है सचराचर के उनको धर्म मानता है और संप्रदाय अपनी लीपा पोती को धर्म मानता है जो उसने कहा मैंने माना और सब मानते हैं इसलिए तू भी मान ले यहां हम कल भी चर्चा कर रहे थे फेथ की बात लोग करते हैं फेथ विश्वास यकीन जिसको कहते हैं फेथ और दूसरा शब्द है फिल्थ हा एफ आई एल टीएस फिल्थ जिसका मतलब होता है महिला कीचड़ गंदगी दुर्गंध पूर्ण सचराचर इन्हीं के नियमन पर चिंता है समाज का त्याज मैल दुर्गंध भस्मियों में मट्टी हो गया शरीर जो बन गए थे फिल्त कीचड़ करदम जब उन्होंने फेत विश्वास को जगाया और उस डिवाइन फेथ के साथ जब वो पेड़ों को अर्पित हुए तो उनका विश्वास रंग लाया वो फिल्थ से पावन वनस्पतियों और फलों में लौट रहा है फ्रॉम फिल्थ टू फेथ देखिए इसका इसको अच्छे से समझो कि उस त्याज्य मल ने कीचड़ ने मैल ने दुर्गंधन में जो फिल्थ बन गई थी कर्दम हो गई थी जो कीचड़ हो गई थी जो उसने जब फेथ की विश्वास की राह तो पामन फलों में उसका उद्धार हो गया यकीन उसका उठा ले गया उसको और उन्हीं वन वनस्पतियों को जब दी धारियों ने विश्वास और यकीन के साथ कि ये उनके रूप को सजाएंगे सवारेंगे ये उनका उद्धार करेंगे जब उस अन्नादिक को खाया तो वे पुष्ट हुए और उस अन्न का उत्तरोत्तर उद्धार हुआ वो एक नवजात सृष्टि में शिशु में लौटाया फिल्थ फेथ के साथ ही ऊपर उठा और जो ग्रहण हुआ शरीर में आत्म यज्ञ में उसी का उद्धार हुआ शेष विसर्जित हो गया फिर फिल्त हो गया प्रकृति के नियमन है शुक्ल के श्रेय गति हेते सब जगह ये लागू है ये नियम है और उस मनुष्य ने जब आत्मा के फेथ और विश्वास को खोया और वो बाहर आत्मद्रोही बनके बाहर बाहर उसको ढूंढने चला तो वो शरीर के साथ ही चिता की लकड़ियों पर फिल्ट हो गया फिर कीचड़ बन गया वेद ने कहा अपने में यकीन ला वो घट वासी है वो तुझ में है तुम्हारा तुम में यकीन नहीं इसीलिए तो झूठ बेईमानी फरी पर कपट काम सब सहारा लेते हैं क्यों लेते हैं सुबह से शाम तक कहते हैं घर गर गृहस्थी करते हैं तो मुझे बताइए फिर कीचड़ क्या होता है जो आप नहीं करते फ्रॉम फिथ टू फेथ And फे to फिल्थ is the cycle of life. वेद का ऋषि उन बच्चों को आपके पूर्वजों को भ्रमाता नहीं है वो कहता है तुम्हारी सत्ता तुम्हारी ऊर्जा तुम्हें व्याप्त है वो बेकार के कुतर्कों में भी नहीं जाता है कीचड़ मंथन से मक्खन नहीं निकलता और वो सारे कुतर्क कीचड़ मंथन ही तो है कितनी स्पष्ट बात कही है त्र ये तीन कौन है इधर भोलेनाथ है ये विष्णु है और वो ब्रह्मा जी सनातन धर्म बटता नहीं है स्मार्थ तीनों को संग लेके चलते हैं वे ही सनातन है और जो संप्रदायों की माचिस की डिबियों में बंद हो गए हैं they are moving traveling from faith to filth why क्या आज तेरा तेरी आत्मा में विश्वास ना होकर के तुम्हारा बाहर किसी तथाकथित गुरु और सेट के साथ विश्वास क्यों है because of lust because of greed लोभ के लिए लालच के लिए मोह और आसक्ति के लिए तो तुम वहां गए थे है? विषांतताओं के लिए वहां गए थे भौतिक सुखों के लिए तुम वहां जाके झुके थे क्योंकि उनको धारण करने में तुम्हारा कोई उतार नहीं था ना उनका था यहां दोनों का फेत फिल्थ हो जाएगा आप उनके पास जरूर जाते बड़ी श्रद्धा आस्था और विश्वास से जाते अपने को अपने भीतर को जानने के लिए जाते न कि वहां फिल्थ बनने के लिए जाते ये वेद है ये सनातन धर्म है कि आत्मा ही जगत गुरु है और वो घटघटवासी है वंदे कृष्णम जगत गुरु आप हाओ हमसे भीतर जाने का राह पूछो कैसे अपने आत्मा को मिलो जो उसके साथ उसमें यदि यकीन आ गया तो राह अनंत की मिल जाएगी और अगर यकीन बाहर भटक गया तो विनाश हो जाएगा भीतर के यकीन को पाने के लिए आप हमारे पास आओ सभी मठों में जाओ सभी तीर्थों में आओ हरे ज्ञान लो न कि वहीं वही बहिर्मुखी होकर बैठ जाओ आत्महंता आत्मद्रोही बनकर और सोचो कि तुम्हें गुरु मंत्र मिल गया ना यू आर बीइंग बैक फ्रॉम फेथ टू फिल्थ एंड नॉट फ्रॉम फिल्थ टू फेथ ये सांप्रदायिकता गुलामी के अंतरालों में कुछ उससे पहले भी अज्ञान के वशीभूत नाना संप्रदायों के प्रागट्य के बाद अंधाधुंध नकल के कारण हुई सनातन धर्म में कोई सांप्रदायिकता नहीं है सनातन धर्म किसी भी प्रकार की सांप्रदायिक सोच का विरोध करता है निरोध करता है सब में एक राम है एक एकात्मवाद की बात सनातनवाद है यहां कोई भेदभाव नहीं सीए राम अमय सब जग ये सारे के सारे त्रया पवयव इन तीनों के द्वारा धारण सृजन और संहार के देवताओं ब्रह्मा विष्णु और महेश के द्वारा पवयव प्राणों का आवाहन हुआ मधु वाहने रथे इन्होंने ही यज्ञों के द्वारा जीव को शरीर प्रदान किया और माता को अमृतमय दुग्ध से वरत मधु पावने रथी सोमास्य सोम ज्योतियों के द्वारा वे नाम अनु अन थे तुम रूप नहीं था तुम्हारा कुछ भी अदृश्य थे अस्पष्ट थे क्या रूप था तुम्हारा क्या नाम था क्या गोत्र था तुम्हारा बताओ तो तुम मुझको विश्व इद्विदू उसने तुम्हें प्रगट किया रूप दिया नए नक्श दिए मम्मी ने दिए कि पापा ने दिए <laughs> अंधे थे हाय हाय मेरा मेरा गा रहे थे और घर अपने उजाड़ रहे थे दोष दूसरों का बता रहे थे वे ना मनु अनाम जिंदगी को उसने नाम दिया अपना रूप दिया अपना रंग दिया अपना मृत्यु से रहित किया उसने विश्वाने विगत किया श्वा माने मृत्यु इसीलिए जगत को हम क्षण भंगुर कहते हैं मरणशील कहते हैं विश्व जब कहते हैं तो उसका ये मूल अर्थ यही है ईद विदु और इस भांति उसने तुम्हें विद्वता दी ज्ञान दिया क्या नहीं दिया और ये सब तुमने भीतर पाया है बाहर नहीं मठों में जाकर नहीं वे विश्व इद इस प्रकार तुमने उसे विद्वता से ज्ञान से यकीन से विश्वास से फेद से वरद किया त्रया स्कम भाषा और उस आत्म यज्ञ में इन तीनों ने धारण सृजन और संघार की अग्नियों ने जुड़ करके इन तीनों देवों की कृपा से ही स्कम भाषा तुम खंभे की तरह पेड़ के तने की तरह बढ़ते गए उठते गए और पुष्ट होते गए वो तुम्हारी जूठन का कोरक में बन के शबरी का राम बदलता चला गया ये नहीं जानता तो बाहर कौन जानता है भाई जो तुम भागे भागे फिरते हो और लिपटते हो जो खुद बेसहारा हैं, उन्हें सहारा बनाते हो कि मुक्ति दे देंगे तुम वे नाम अनु अनाम को सनाम करने वाले सचराचर के सारे सुखों को देने वाला है जीवन में अमृत रस खोलने वाला है ईद विदु और इसी प्रकार तुमको विद्वता ज्ञान सबसे वर्त करने वाला आज सब उसको बुलाए बैठे घर ये था तुम्हारा और चार ईंटों के घर को रो रहे थे तुम जब ये इससे भी तुम्हें जाना है तो उसमें कैसे रह पाओगे हां छिपकली बन के रह सकते हो कभी मकड़ी बन जाओ ऊंचा पद चाहिए तो दीवार में मिलेगा चढ़ के बैठो गे इन द हाइट्स तो कहा त्रया स्कम्भ इन तीनों ने तुम्हारे जीवन को उठाया पढ़ाया बड़ा पढ़ा किया स्कभी आभा से अनुभूतियों से भक्ति रस से सबसे इसी ने तुमको दिया आरभ है और तुम्हारे जीवन चक्रों को वो निरंतर गतिमान करता रहा एक जन्म नहीं अनेक जन्म जन्म दर जन्म आरभ है आज पाना है राव से तो त्रिकाल उसी आत्मा की शरण हो भी दर्जा आपने बैठ भीतर अपने मिल उस आत्मा घटघटवासी गोविंद से उस शबरी के राम से जो तुझ में है जो सब में है और वो घटघट वासी है पैसे को भगवान बनाते हो और भगवान का अपमान करते हो पैसा रखा रहेगा प्राण तो निकल जाएंगे और क्या पीछे तुम्हारे ही तुमको याद करेंगे अगर सपने में भी दिख गए तो तुम्हारी गया कराएंगे भगाएंगे भगाओ इन नालायकों को कहा से दिख रहे हैं मरने के बाद भी चिपके बैठे अरे जाते कहीं नहीं? अनाम हो जाओगे तुम कोई याद भी नहीं करना चाहेगा तुमको बेनाम आगे और उसी में लिपटे बैठे हो कीचड़ बनना मंजूर है उसमें विश्वास यकीन लाना फेथ लाना मुझे मंजूर नहीं मुझे तो फिल्थ दे दो फेथ का क्या करूंगा क्या सोच हो गई हमारी त्रिन त्रिकाल झुक उसमें जो त्रिकाल यात याथ श्रीवा अश्विना कि जो ब्रह्म अग्नियों में निरंतर तुम्हें रक्त मांस मज्जा अस्थियों से पुष्ट करता रहा दिवा और देवत्व से वरद करता रहा आओ आज उस यज्ञ में चलें, चलो सामग्री से बिसे जाएं, कहें कि अब तक जो भूल हुई वो हो गई लेकिन प्रभु अब तेरे माधुर्य में तेरे रस में ही हम जिए और जैसे रखोगे कि नारायण जी ना अब ना किसी का भान लेंगे बस तेरा भान करेंगे आत्मजगत स्व जगत है वाह्य जगत निमित्त जगत है ये सनातन धर्म है संप्रदाय वाह जगत को ही सत्य जगत बना करके तुम्हारी रोटियां बना के बेल के खा जाते हैं उम्र चली जाती है स्व जगत में आओ बहुत बड़ा संसार है तुम्हारा तुम्हारे भीतर तुम हो तुम्हारा अंतरात्मा है श्री राम है योग में स्थित मन लक्ष्मण है निग्रहित हो गया मन दशरथ है जिसकी मनोवृत्तियां ही इस मन की कौशल्या सुमित्रा और के कई है भक्ति राम रूपी लक्ष्मी स्थिर मन लक्ष्मण है तो उसकी भक्ति जो है वो उर्मिला है लक्ष्मण के साथ जो भाव है कि हृदय सदा प्रभु से मिला है भक्ति में रत भाव है तो मांडवी है साथ उसके कि जहां देखो ना रहे मैं आप ही का रूप पाऊं अब क्यों भेदभाव में जाऊं अब क्यों झूठ कपट जीऊ क्यों किसी से लड़ाई झगड़ा करू क्यों ना मैं अतिशय विनम्र हो जाऊं क्योंकि विनम्रता मुझे आपसे मिला देती है और दम्ब मुझे आपका दुश्मन रावण बना देता है तो विनम्रता को मेरा मुकद्दर बन जाने दो आज कोई न झुके सामने मेरे मुझे सचराचर के चरणों में नतमस्तक हो जाने दो त्री क्योंकि जब तक झुकूंगा नहीं आप उठाओगे क्यों कर जब बच्चा झुक जाता है गिर जाता है तभी तो माँ बाप उठाते हैं उसको झाड़ते भी हैं प्यार भी करते हैं। तो झुकूंगा नहीं तो आपकी गोद पाऊंगा कैसे ऐठा ऐठा फूला फूला फेरा मैंने ये कर दिया मैंने वो कर दिया मैंने इतना बटोरा अब वो लोग कहाँ ये नहीं करते वो लोग वो नहीं करते अरे तुम किसी का मुकद्दर नहीं हो किसी की जिंदगी नहीं हो सबका आत्मा श्री राम सब में है सबको सुख से जी रहे, तुम प्यार बांट सकते हो प्यार बांटो घृणा और तनाव फैलाने से गह प्रेत लीला ही तो होगी और वो घर चांडाल का ही तो होगा इस चांडाल मनोवृत्ति से सब लोग बचो बहुत बुरी बात है और इसी को हमने पहले ऋषि में भी पढ़ा है हां थोड़ा विस्तार में पढ़ा है इस विचर कि कहा इंद्र या ही थी कि जब एक बुद्धिमान पति पत्नी ने भोजन के स्वरूप में मुझे पुत्रवत ग्रहण करने के लिए उस अन्न को ब्रह्मार्पण किया तो यज्ञ की अग्नियों मुम्ही में वाघत महाप्रलय के लिए घत माने मारना वाघत महाप्रलय के लिए व्याप्त हो गया इंद्र तू तुजान उप ब्रह्मी हरिवा सुते ददिश्वा और जब ज्योतियों में बदल गया तो सृजन की मथानियों में मैं आया मथा में मुझे विष्णु ने और मुझे स्वरूप दिया मैं जो अन्न था पुत्र बन गर्भ के क्षीर सागर से बाहर चल दिया ओ मास धृतो विश्व देवा सागर दा श्वासो दा सुशास और तब आत्मा ने उस आत्मा ने मेरी देह में प्रवेश करके उन्हह यज्ञ की अग्नियों को प्रज्वलित किया और माँ के दूध के रूप में जल के रूप में जो भी भोजन ग्रहण कर रहा था उसको हवन आहूतियाँ देता मुझे सांसों और धड़कनों से वरद करता चला गया मैं सांस ले पाया पहली सांस गर्भ से बाहर होती है बच्चे की गर्भ में सांस नहीं देता वो दास मास विश्व देवा बीच के छोड़ रहे हैं विश्वे देवासो अश्रीधा ए माया सो अधन जुसंत मन विष अश्री शत यहां पर आया विश्व देवासो अश्रीधा और तब उस आत्मा ने यज्ञों के द्वारा मुझे रक्त मांस मज्जा से पुष्ट करना आरंभ किया क्यों ही माया सो कि कहीं भौतिक मायाएं मेरे शरीर में प्रवेश कर मेरा विनाश न कर दे। कोमल बच्चा हूं ग्रेविटी पेनिट्रेट होगी तो मर ही तो जाऊंगा तो वो मुझे पुष्ट देह बनाने लगा ए ही माया सो अद्रुआ मेधम जुसंत बन और उसने मुझे मेधा से बुद्धि से तेरे से यज्ञ करके मुझे बुद्धि बुद्धिदी जुसंत अपने को जानने के लिए अपने से जुड़ने के लिए आत्मा की राह लेने के लिए वेद के आत्मज्ञान को पाने के लिए हे अग्नि तूने ही तो माँ बनकर के मुझे ये ज्योतियां ये सब ईद वेदो हो इस प्रकार तुमने मुझे विद्वता और ज्ञान प्रदान किया ये सारी की सारी दिशाएं बार बार आ रही है और हम बाहर बाहर भाग रहे हैं क्या बात हाँ। माया भगाए भगा जा रही है और हम हैं कि टिक ही नहीं पाते संस्कार आए ब्रह्मसूत्र में संस्कार परामर्शात से जुड़ता चला आ रहा कहने लगे कि गुरुकुल में जब तुम्हारा ग्रहण होने को आया था याद करो जब तुम नितांत शूद्र थे है? अब आप कहोगे हम तो ब्राह्मण थे जन्मना जायते शूद्रा संस्कारात द्विज वेद पाठे भवेद विप्रा ब्रह्म जाना ब्राह्मण तो ब्राह्मण के घर में भी जब बालक उत्पन्न होता है तो हम 12 दिन का सूतक अर्थात बराह मनाते हैं नाल काटने धानुक डोम अथवा चमार जाति की दाई आती है छठी पर्यत जच्चा बच्चा को उसका छुआ के खिलाया जाता है कि अज्ञानी है ज्ञान से रहित है और अज्ञान शुद्ध है शुद्धता से लिप्त है तो भले परमेश्वर की बनाई ये अतिशय अनुपम कृति है लेकिन शुद्ध है फिर शुद्धि हो जाती है घर की घर तो पवित्र हो जाता है मंदिर भी खुल जाते हैं पूजा भी होने लगती है लेकिन जब तक बालक का यज्ञोपवीत संस्कार ब्राह्मण कुल में गुरुकुल के द्वार पर नहीं होता है वो शूद्र ही माना जाता है उस पर कोई ब्राह्मणोचित नियम कर्म लागू नहीं होते यहां तक कि वो वेद का पाठ भी नहीं कर सकता उसे मूर्ति के स्पर्श का भी अधिकार नहीं होता है इसलिए जन्मना जात मत गिनना जन्मना तो सब शूद्र इसीलिए भगवान ने गीता में कहा कि चातुर्वर्णम मया गुण कर्म विभाग सा यदि तुम्हारा कर्म शूद्र का है तुम नीच मनोवृत्तियों के वशीभूत दूसरों को मूर्ख बनाने का सोच रहे हो तो बेशक महाशूत हो पतित हो ईश्वर को सत्य और निष्ठा से पाया जाता है छल कपट और फलेब से नहीं उससे तो दूरियां और बढ़ जाती है तो कहा कि जब तुम गुरुकुल में आए थे तो हमने तुम्हारा संस्कार किया था और उस वक्त ये सारे परामर्श तुम्हें दिए थे संस्कार परामर्शात तदभाव अभिलाषा च उस वक्त भी हमारा यही भाव और यही अभिलाषा थी कि ये तीन तागों का जनेब इसी से तुम द्विज बनने जा रहे हो शुद्रत्व का परित्याग कर रहे हो तो तुम इसको उसी भाव उसी अभिलाषा के साथ जीवन पर्यंत धारण करो ना कि खाली डोरी डाल के बैठ गए हो गया जी हो गया सबको हाँ सबको चौधरी को खाने पीने को साड़ी ब्लाउज कपड़े आए गहने मिल गए बोले क्या जी नहीं हो गया बोले नाटक के भांड है ये कभी ना सुधरेंगे ये करते रहे तो कहा संस्कार परमाश परामर्शात कि उस संस्कार में हमने तुमसे क्या कहा था याद कर ये तीन तागों का जनेऊ तुम्हें करा रहा हूं क्योंकि जीवन एक यज्ञ है इसका पहला तागा है कि तू भस्मी से अन्न में तेरा शरीर आया कैसे तू उस यज्ञ को इन पेड़ों से जानेगा तो हर पेड़ को भगवान का मंदिर मानेगा आज पर्यावरण पर्यावरण गाते हो ये क्यों नहीं पढ़ाते सारा देश पर्यावरण का भाग हो जाएगा लेकिन नहीं। सेकुलरिज्म और सांप्रदायिकता की धोखाधड़ी में धर्म का ही ह्रास हो रहा है जबकि धर्म इन दोनों से बहुत दोनों को ही सर्वथा निकृष्ट मानता है, जिसके पीछे तुम भागे। तो स्व संस्कार के वक्त मैंने क्या कहा था कि जीवन जगत एक नाट्यशाला है तेरा भीतर तेरा अंतर ही तेरा स्वजगत है और वह ही निमित जगत है जहां तेरे निमित धर्म है जैसे दफ्तर और घर वहां जो भी अधिकार तुम्हें दफ्तर में जिस पद के मिले हैं वो नैमित है डेलीगेटेड पावर्स है तो उनका दुरुपयोग स्व में नहीं कर सकते घूसखोर बेमान कहलाओ उसी प्रकार वाह जगत निमित जगत है यहां जो भी तुझे शक्ति ऊर्जा सामर्थ्य बुद्धि विवेक उस परमेश्वर ने दिया है ये लोभ लालच के लिए काम धंधे के लिए विष्णय वासनाओं के लिए नहीं दिया है छल और कपट के लिए नहीं दिया है ये तुम्हें मिला है नैमितिक ड्यूटी देने के लिए और तुम कपटी हो गए तुम लोभी हो गए तुम दुराचारी हो गए ये कौन सा धर्म है ये संप्रदाय वाला धर्म है वेद प्रकृति के नियमन को मान के चलता है दो टूक बात करता है लीपापोती नहीं है। कि भाई न तू जा सकता ना मैं जा सकता चल तू मुझे धर्मात्मा कह मैं तुझे धर्मेश्वर कहूंगा दोनों की गाड़ी सुख चल जाएगी ये सब नहीं होता यहां यू हैव टू बी वेरी ट्रूथफुल डेडिकेटेड एंड योर फेथ मस्ट बीन योर आत्मा इससे कम कुछ नहीं इससे कम कुछ भी नहीं This faith when it moves away from you so faithfully you move to filth and the filth is your ultimate तो कहा दो रास्ते हैं शुक्ल कृष्ण भी बताता हूं से। दो मार्ग एक सकाम मार्ग है मार्ग है है जिसका यान उचिता की हैं देख सामने शमशान घाट में जलती है दूसरा शुक्ल मार्ग है जिसका देव यान है देव माने आत्मा यान है कि जहां तू आत्मा से अद्वैत कर इस ब्रह्म से ब्रह्मांड से ब्रह्मधन अंड ब्रह्मांड इस ब्रह्मांड से तो उसी प्रकार चिड़िया के बच्चे की तरह द्विज होता प्रकट हो जाएगा क्योंकि हमने चिड़िया को द्विज कहा है पहला जन्म उसका माता के गर्भ से अंडे में हुआ अपना अंडे के गर्भ से उसने जन्म पाया तो द्विजन्मना जायते द्विजा अरे द्विज द्विज तो गाते हो जानते भी हो क्या है तो कहा इसलिए पहला तागा है कि तू पेड़ों को मंदिर मानेगा धर्म मानेगा धर्म पूर्वक शास्त्र पूर्वक अर्पित होगा ये यज्ञशाला है दूसरा तागा है कि किसने उस विश्वास को आत्मा बनकर तेरे रूप में लौटाया तो हर देह को देवालय मानेगा ये नहीं कि मेरे मम्मी पापा बाकी सब पर और वो भी ये मेरा बचुआ बाकी थोड़े ना महा पाप करते हो आधा पाप करते हो तुम्हें सब में दे राम देखना है और तुम भेदभाव करते हो का दूसरा भाव है तागा है कि प्राणी मात्र में हर देह को यज्ञशाला मानेगा आत्मा और आत्म ज्योतियों को यज्ञ का दहकता हुआ कुंड जानेगा जहां निरंतर यज्ञों के द्वारा एक एक क्षण एक एक सांस आज भी जन्म लेती हम सब में और यज्ञ के द्वारा ही होती है उत्पत्ति हम सब में आप तो खाली बाहर ही बैठ के रह गए और कहा तीसरा तागा है जनेऊ का इस शरीर को अवात्मा का घर मानेगा यह तेरा स्व है और तू आत्मा से अद्वैत करता ब्रह्मांड से ज्योति बंद प्रकट होगा उसने कहा मैं ऐसा करूंगा उसने हवन किए यज्ञ किए बाहर के और कसम खाई के ऐसा करूंगा तो कहा सुन क्योंकि तूने हमारे इस परामर्श को अभी स्वीकारा है इसलिए मैं तुम्हें निमित्त द्विज घोषित करता हूं नैमित्तिक नहीं। यदि तू इस धर्म को पूरा न कर पाया ब्रह्मांड से ज्योति बन के न प्रकट हुआ तो इसे एक जन्म की शूद्रता का एक दिन और जोड़कर तेरी महाशूद्र की तेरह ही तो यहां ये यह विस्तार हम पहले भी कर चुके हैं इसलिए इसको संक्षेप करते हैं सबको समझ में तो आ रहा है ना संस्कार परमाण पर परमर्श था परामर्शा तदभाव अभिलाषाचार अभी तक सब पूछते थे स्वामी जी आप ही बताते और तो कोई बोलता नहीं भैया ब्रह्मसूत्र भी बोलता है कि संस्कार के समय यज्ञोपवीत के समय भी तो मैंने तुम्हें यही परामर्श किया था तो फिर तुम सब भटक क्यों गए तुम्हारे पुरखे तो नहीं भटकते थे गुरुकुल में आए इस संकल्प के साथ प्रथम त्वज हुए ज्ञानार्जन ही धनार्जन है ये वैश्य है फिर ग्रहस्थ बने एक क्षत्र को धारण किया कि आत्मा की भांति ही निमित रूप से एक परिवार को ईश्वर की भांति धारण करूंगा तो आप ग्रहस्थ कहलाए गृह स्था इति लेकिन आप तो ग्रहस्थ हुए ही नहीं क्योंकि ग्रह तो आत्मा है शरीर में आपका आप ना शरीर में हो ना बाहरी ग्रस्थ हो हर जगह प्रेत पिशाच का नाटक करते ग्रहस्थ होते तब जब श्री हरि के निमत यज्ञार्थ आत्म सेवार नैमित भाव से उस ग्रहस्थी को नाट्यशाला का मंचन जानकर आप धारण करते कि तो रामलीला का मंच है ये कपड़े भी डायरेक्टर ने आत्मा ने दिए हैं और रामलीला का मंच है जब नाटक खेल तो ये कपड़े भी चिता पर उतार लेगा वो मैं खाली एक पात्र एक एक्टर एक नाटक का किरदार ही तो तो मैं इतना दंभी क्यों हुआ मैं इतना क्रोधी क्यों हुआ मुझमें कपट कैसे आ गए मुझे झूठ और भरेप की जरूरत क्यों पड़ी क्यों किया मैंने ये सब हमें कोई आज अपने से पूछ, पूछते तो धुल ना जाते पूछना ही नहीं चाहते हमने जो किया वो ठीक है बस यही सब ठीक है उस हठ धर्म के आगे हम सुनकर भी सुनना नहीं चाहते और जैसे ही गृहस्थ धर्म पूरा हुआ समय की सीमा है जो मिला ना मिला उससे कोई मतलब नहीं निमित हूं ड्यूटी दे रहा हूं आप जस्ट पार्ट टू इट मैं तो ड्यूटी बाउंड वानप्रष्टी हो गया और जब वानप्रष्ट में आया कि ब्रह्मवत जीऊंगा ब्रह्म के भाव में ही रहूंगा प्राणी मात्र की अर्पण समर्पण भाव से सेवा करूंगा और आप आत्मा की तरह ही इच्छा किसी से नहीं करूंगा तो ब्रह्म के मार्ग के अनुसार से वो ब्राह्मण कहलाया जबकि आपकी कथाओं में हर जगह ब्राह्मण बेचारा भीख मांगता है बटुक से भी भीख मंगवाते हो यह संप्रदायों की देन है कोई मांगता नहीं था क्योंकि किसी से मांगने का अर्थ है अपने पिता परमेश्वर पर से यकीन को खोटा करना अरे इतने खायर कमजोर हो इतने बुजिल हो कि दूसरों के गले काटे बिना तुम्हारा पेट नहीं भरता प्रभु ईश्वर भी तो अब तुम्हारा पेट नहीं भरता तभी तो तुम गलत काम कर रहे हो क्यों कर रहे हो क्या जरूरत है किससे हट के अगर इससे इच्छा करूंगा तो तोहहीन तो परमेश्वर की होगी कि मैं उससे तृप्त नहीं हूं इसलिए एक्स वाई जेड से मांग रहा हूं क्यों मांग रहा हूं विदेशियों की दास्ता में उन्होंने तुमको पेंटेड फॉक्सेस लगी हुई लुम्बड़िया बनाने के लिए धर्मांतरण के लिए लोभ दिए घूस दी दि, चटकारे लगाते रहे और तुमको आत्मद्रोही बनाया और सम्प्रदायों ने कहा यह रास्ता सबसे बढ़िया लाओ हम भी यही करें चढ़ावे खूब आ जाएंगे यकीन उसमें कब कभ आएगा कभी पूछा अपने से और मौत दरवाजा झांकने लगी है और यकीन तुम्हारा तुम में आया नहीं है बोलो क्या होगा और जब प्राणी मात्र की सेवा कर लेता हूँ बारह बरस चौदह बरस तो फिर लेता हूँ अज्ञातवास अपने को तौलता हूँ कि मेरे में कोई इच्छा तृप्ति बाकी तो नहीं मैं संपूर्ण प्रभु में डूब के जिया हूँ और जी सकता हूँ भूख में भी अभाव में भी नारायण का ही बना रह सकता और उनकी ज्योतियों से निपटा रह सकता हूँ तो कहा आज फिर मेरी चिता जला दो अग्नियों में प्रवेश किया अग्निवेश हो गया अतीत सारा भस्मसात हो गया तो कहा संस्कार परामर्शात तर भाव अभिलाषा च यही तो अभिलाषा लेकर के तेरे को संस्कार कराया था यज्ञोपी का अगर डोरी डालने से तू द्विज होता तो वो खेत में खड़ा बैल भी द्विज हो गया होता डोरी तो उसके भी पड़ी तूने इसे धारण कब किया और उम्र का अमृत खोता रहा पैसों के पीछे भागता रहा जिंदगी भर की कमाई धर इधर और एक दिन जिंदगी का कलाके दिखा दे मुझको तो बता कि तूने कमाया है या गवाया है और वो भी प्रेत और पिशाच बनके के आत्मद्रोही बन के, अब भक्ति की स्वांग भर भी अपने को से अनभिज्ञ अपने से कटा हुआ तो कौन सा धर्म निभा रहा था भाई वो कौन सा अमृत था पांच तेरे आज ब्रह्मसूत्र भी हमारे सामने है का भी हमने पाठ किया है और हम पूर्व के पाठ में यह भी जान चुके हैं कि इस धरती पर जीवन उतारा गया था वाटर एंड लाइफ बोथ आर स्पेस एंड दे और जब हम जीवन उतारा जितनी बार उतारा वो सब किन्नर हो गए कदरू माता के अंडे उतारे वो भी जीवन हुए और फिर मर गए जिन्हें आप डायनासोर कहते हैं और ये इसी ऋषि के पिछले चैप्टर में ही हम पढ़ के आ रहे हैं तो उसके बाद मानव भ्रूणों को गऊ के गर्भ में निशेषित करके और गौओं को हाइबरनेशन में शीत निद्रा में डालकर धरती पर उतारा गया जिससे सबसे पहले पहला पुरुष जो हुआ यहाँ वो महाराज रघु थे जिनसे रघुवंश चला और इसे आप रघुवंश में पढ़ सकते हैं महाकवि कालीदास का महाकाव्य भी और वेद भी यही कहना है और आज नासा ने भी मुझसे पूछा है क्या हाइबरनेशन में इनको ले जाना पड़ेगा ऐसा नहीं हो सकता कि अब चांद पर जो हम एस्ट्रोनॉट भेज रहे हैं हम उनके सेक्स ऑर्गन्स को तीन महीने के लिए हाइबरनेशन में डाल दें शीत निद्रा दे करके कोल्ड डेथ दे करके ले जाएं, और तीन महीने में लौट आएंगे, तो कैन बी रिवाइव दैन मैंने कहा नहीं कभी नहीं होंगे वो नपुंस ही रहेंगे और तीनों एस्ट्रोनॉट की बीबियाँ पहले ही उनकी उनको तलाक दे चुकी हैं और जिसने छुआ है आसमान उसका हो गया है काम ये हमने तब भी फेस किया था कि नौर घाटी आज भी उसका प्रतीक है यहीं बसाए आए थे और वो सिर्फ नाचने गाने का काम करते तो आकाश की संपदा हो ये गऊ मां बनकर के तुमने लाई है इस धरती पर और जब यहां ये सारे बालक हमने प्रकट किए तो अब इनका इनके पूर्वजों से पूरी तरह से कटाव हो चुका है इनके रंग रूप शरीर भी सब इस पृथ्वी की माया के गुरुत्वाकर्षण के और यहाँ के पर्यावरण के अनुरूप ढल चुके हैं ये उनके जैसे तो है नहीं तो इनको उनके साथ कैसे जोड़ा जाए उसी के लिए हमने ये वेद और गुरुकुल उतारा था ये भी आपके यहाँ की कोई धरोहर नहीं है कि जिससे इनसे उनको अपने भीतर का ज्ञान रहे ध्यान रहे और लौट के जाना है ये याद रहे कि ये यहां पर हम उतारे गए हैं हमें अपने अपने लोग को लौटना होगा बड़ा स्पष्टीकरण हम पा चुके हैं वे फिर भी हम सतई स्तर पर ही इनको सुन रहे हैं जीना नहीं चाहते जिएंगे फिर वही अपनी सांप्रदायिकता फिर वही हनक फिर वही ऐठ तो क्या पाएंगे हम क्योंकि वो शरीर जब यहां आए तो निकृष्ट हो गए क्योंकि यहाँ के वातावरण को झेल नहीं पाए तो ये हुआ कि उन्हीं के बीजों से यही शरीर बनाए जाए उनको यही डेवलप किया जाए तो निशेषित भ्रूणों को यहाँ ला कर के और पूरे विज्ञान के साथ उतारा गया जैसे गंगा का अवतरण किया महाराजी भागीरथ ने ये आज कोई मिथ नहीं है नासा भी अब इसे मानता है विज्ञान भी अब इसे स्वीकारता है पहले कहते थे बिग बैंग से सृष्टि बनी हमने कहा नहीं ये गर्वनाल से बनती है जो विष्णु के नाभि कमल में है और जिसे तुम ब्लैक होल कह रहे हो ये कॉर्ड है और नासा ने उसे भी स्वीकार लिया है और अपनी 200-250 साल पुरानी बिग बैंग थ्योरी को सागर में डाल दिया है टोटली डिनाई कर दिया है वेद पर फिर वो लौट आए लेकिन हम अपने ही पूर्वजों की इस धरोवर पर जो उन्होंने हमें दे के भेजी हम गंभीर नहीं होना चाहते हम सुनना नहीं चाहते हम इस पर जीना नहीं चाहते हम फिर बाहर राह क्यों भाग रहे हो? फियर ऑफ अनोन एक अदृश्य भय, कल क्या होगा क्या खाएंगे क्या पिए अरे पूछ बाहर बहुत कुछ भी मिल गया अगर आत्मा ने कहा कि भोजन को रक्त में नहीं बदलेगा तो खाएगा कैसे ऐसे ही सड़के मर जाएगा तो जो तेरा उद्गम है उससे तू अंधा है और तेरा फेत फिल्थ बन के बाहर बाहर मठों में ना जा आप फेत के साथ जाते लेते आत्मज्ञान क्योंकि आपका उद्धारक आप में है आपका मसीहा आप में है, बाहर वाला कुछ नहीं कर पाएगा आप उससे नॉलेज लीजिए ज्ञान लीजिए अपने अपने भीतर जाइए आश्रम में आइए जो सत्संग दे रहे हैं उसे सुनिए और उसे जिंदगी में उतारिए लिपटना आपको अपनी अपनी अंतर आत्मा से है इसे कभी मत भूलिएगा और जो आत्मा से जुड़ के समुन्नत नहीं हुआ उसे आश्रम स्वीकारेगा भी कैसे बताया तो था पिछले रविवार पहाड़ से उतर रहे थे तो एक वानप्रस्थी आश्रम में रहने को मिला वहां भी ऐसे ही बर्तन बज रहे थे जैसे सर्कस में एक बार रुके थे तो बंदरों के शोर से डिस्टर्ब हो डिस्टर्बी क्योंकि जब तक आप अंतरमुखी नहीं होंगे आप ना तो सदग्रहस्थ हैं वानप्रस्थी आप हो कैसे सकते है? क्या बंदर पालने झगड़े कराने जो अपनों के साथ नहीं टिकाए जिनसे उनके अपने ही तोबा बोलते हैं अब हमको क्या पागल कुत्ते ने काटा है कि हम बसाए लें इसलिए तो सुनिए समझिए और आगे बढ़िए हाँ, हमें कोई सर्कस नहीं बनानी है आप सबको अपने अपने भीतर जाना होगा आए कृष्ण कथा में भक्ति में। थोड़ा उसकी भी चर्चा कर लें। कि राधा जी बेच रही है कन्हैया को वो हमने पिछली बार सुना भक्ति वो नहीं जो तुम करते हो भक्ति इकलौती होती है प्रेम गली अति सा में दो न समय जब मैं था तब हरि नहीं और अब हरि हैं मैं ना ही तुम कहो बाहर की भक्ति आशक्ति अभी शांतता है हरे भाई भक्ति मेरी मेरी अंतर आत्मा से यही राधा गोपियों को पढ़ा रही है कि वो तो परम ब्रह्म है वो तो घट घटघटवासी है जिस रूप में भजोगे उस रूप में मिलेगा तो आज हम अपने इस बाल कन्हैया को इस मनोहर छवि को परम ब्रह्म मानते हैं और आज से हमेशा आराध्य के रूप में मनसा वाचा कर्मणाधारण करते सुनो मन उसके रूप में से न जाए और हाथ जगत सेवा से ना हटे उसी के निमित्त बन गए तो ब्रज में अमृत उतर आया है गोपियां धन्य हो गई हैं वे गार हैं पढ़ी लिखी भी नहीं है गरीब बहुत हैं कहीं बहुत बड़े सम्मेलन सन सम्मेलन भी बेचारे नहीं करवा पाते हैं चीथड़ों में जीते हैं लेकिन राधा का यह मंत्र मिला तो राधा से नहीं कन्हैया से लिपटे किससे लिपटे और तुम गए और मठ को लिपट गए कन्हैया से नहीं जाना तुम्हें तुम्हारे अंतर में आना है तो भक्ति रस पाओगे जो भीतर न गया उसने कभी इस रस को नहीं पाया दही बिलो रही है कह रही है लल्ला हट जाओ मक्खन तो निकलने दो फिर खा लेना तो बोले बावली हो गई तेरे कंधे पे कौन है अरे बोला तो तुझे नहीं देखता तो मैं क्या करूं देख कंधा झूल रहा है कि नहीं और अब उसको दही मधने में वो रस आ रहा है आंगन बहार रही है एक अमृत रस है तो बोली थोड़ी देर रुक जाओ आंगन बहार लो नहीं की करी गढ़ जाएगी है नाच ले सब कहते हैं वो पागल हो गई, जहां कोई नहीं है वहीं वो है उसका और ये सच है जब कोई नहीं होता है तो फिर बस वही होता है वही होता है अब उसका बाहर के जगत से रिश्ता कटने लगा है लेकिन फिर भी बावली सी दौड़ के जाती है कि दिख नहीं रहा है। तो एक बार झा गया तो पता चला कभी दूध जल गया तो कभी रोटी हाँ तो हमारी लीला भक्ति के अगले चरण को जाती है कन्हैया जी ग्वाल बाल के साथ गऊ को चराने गए हैं और उनके साथ बलदाऊ नहीं हैं वो नंद बाबा के साथ टैक्स भरने गए हैं मक्खन मिश्री लेकर के मथुरा में ब्रह्मा जी कहते हैं कि सब लोग कह रहे हैं इस बच्चे में ही नारायण है ये हमारे अज्ञान को धोने के लिए कथाएं हैं याद रखो बताया तो था ना सारे पात्र कहाँ भी कह रहे सारे असर मनोवृत्तियाँ ही असुर असुर माने सुरत्व से ही जिसमें कोई देवत्व ना हो ऐसा हर विचार ऐसा हर बेसुरा भाव असुर है असुर न कहो बेसुरा कहो बात है तो ब्रह्मा जी सोचते हैं ये कैसा है कि सबका जूठा खा रहा है तो चलो आज इसका इम्तहान लेते हैं तो उन्होंने बछड़ों का अपहरण कर लिया गायब कर दिए लोग कर दिए बछड़े मिले नहीं तो कन्हैया जी बछड़ों को ढूंढने गए तो पीछे से ब्रह्मा जी ने गोपाल भी गोप भी ले लिया उनका उनको भी चुरा ले गए नारायण लौटे ये लीला है उसका तत्व समझना तो उन्होंने समझ तो देखा बछड़े तो मिले नहीं ग्वाल भी ले गए, तो वो एको हम बहुश्या हाँ क्योंकि अभी तक तो कन्हैया में ही देख रही है पति की भी उपेक्षा हो रही है गहुओं की भी उपेक्षा हो रही है वो भागी फिर रही है बाल कन्हैया के पीछे तो अब लीला का अगला चरण आएगा ना।, ना बोली मैं माला फेर रही हूँ अब तू तो रोटी बना झाड़ू लगा दू मैं तो पूजा में बैठी हूँ ना अगला अवस्था है वही अगला ज्ञान दे रही है शरीर आधे और वो ले गए तो उनकी पलक लग गई तो ये भगवान ने अपने सारे रूप बछड़ों में और ग्वाल बालों में वैसे ही प्रकट कर दिए सांझ हुई गौ लौटी साथ में बछड़े हैं और साथ में ग्वाल बाल है लेकिन एक बात बड़ी विचित्र हो गई बड़ी अजीब सी बात है कि आज गायक को अपने बच्चे में भी कन्हैया दिख रहा है उसको चूम चाट रही है बहुत प्यार कर रही है पहली उपेक्षा कर रही थी कृष्ण के पीछे भाग रही थी और गोपियों को भी अपने लल्ला में कन्हैया दिखने लगा है ंच रही है सीने से चूमे जा रही है लला आते तो तू मुझे बहुत नीक लागे बहुत प्यारा लग रहा है अब वहां ब्रह्मा जी की आंख लगी तो धरती का एक बरस बीत गया एक पलक भर वो उन्होंने आंख मूंदी थी और भागे फिर लेके ये तो बड़ा अनर्थ हो गया मैंने तो विधि के विधान खुद ही बदल डाले ब्रह्मा आए तो देखा वैसे ही बछड़े हैं वैसे ही गौए हैं सब में उन्होंने ध्यान से देखा तो उन्होंने कृष्ण देखे तब उन्होंने भगवान की स्तुति गाई कहा कि नारायण आप ही परमेश्वर हैं, तुम्हारा आत्मा ही परमेश्वर है इस सनातन धर्म उसकी उपेक्षा है कहां भाग रहे हो उसके साथ द्रोह है किसको पाओगे तुम तो भगवान ने अपने रूप से मेट लिए जब ग्वाल बाल आ गए और जब वो लौटे और सब ने कहा कि हमें ये बरस ब्रह्मा जी के यहां रहे थे बोली पागल सवेरे तो खाना बांध के ले गया था वो कह रहा है एक बरस रहा था लेकिन जब सारे बच्चे यही कह रहे हैं तो सबके मन में बड़ी अजीब बातें है तो वे सब राधे के पास गई कि सारे बच्चे ऐसा क्यों कह रहे हैं तो राधा जी कहती हैं कि तुम भक्ति नहीं कर पा रही थी तुम्हारी भक्ति एक ही जगह कुंठित हो गई थी एक ही जगह जड़ गए थे बस यही भक्ति थी तुम्हारी उसी को अगला कदम देने के लिए प्रभु ने ये लीला करी है कि भक्त वही है जो प्राणी मात्र में मुझे देखे जाओ अपने गऊ में बछड़ों में सब में गोविंद का भाव करना पति में भी ईश्वर को देखना सास ससुर में भी देखना और अपने स्व में गोविंद को बसाए रहना और उसके निमित होकर वाह्य जगत में भरपूर सेवाएं करना सेवा पाने की इच्छा मत करना हाथ पैर बेकार हो जाएंगे क्योंकि जब जब तुम सोचती हो कि दूसरे तुम्हारी सेवा करें तुम क्यों करो तो आत्मा उदास हो जाता है कि मैं तो इसकी सेवा कर रहा हूं ये दूसरों से भी सेवा की इच्छा कर रही है तो चलो इसके मन की बात रख लेता हूं इसके हाथ पैरों में लकवा दे देता हूं अब ये सेवा बाहर से भी करा ले चाहोगे क्या ऐसा जो मांगोगे प्रभु वही तो देंगे तुमको वाई शुड यू एक्सपेक्ट एवरी थिंग फ्रॉम एवरीबडी वाई क्यों तुम तो हरेक को से हर एक चीज क्यों चाहते हो तुमने उछावर बनके प्रभु का बाहर क्यों नहीं आते हूं? तुम्हारी भक्ति कभी भक्ति नहीं हो सकती यदि ये भाव तुम्हारे पास नहीं है जो सेवा में आगे रहते हैं प्रभु उनकी सेवा में आगे रहते हैं तो उनके शरीर निरोग रहते हैं जो सेवा कराने की इच्छा करते हैं तो नारायण सोचते हैं इसकी ये इच्छा भी पूरी कर दो मैं अपनी सेवा घटा लेता हूं आत्मा कहता है और शरीर रोगी हो जाता है बोले अब करा लो अब दो नौकर पलट रहे हैं सुखद अवस्था है ये श्रीय सदा कर्तव्य में आगे रहो सेवा में आगे रहो लिप्सा वासना अतृप्ति इच्छा से दूर रहो हरिओम नारायण हमें सदा अपने आप को भक्ति के इस चरण के साथ बांधना है तो भक्ति रस की कथा आगे बढ़ेगी भक्ति जब बाहर आती है तो विषया शक्ति होती है जब भीतर जाती है तभी ये भक्ति रहती है कहा ना फेथ टू फिल्थ हा अब बहुत बढ़िया रसीले फल हैं अंगूर हैं बहुत से भक्त सीधे ताजे अंगूर खाते हैं बहुत से उनकी फिल्थ बना करके सड़ा के शराब बना के पीते दैट इज फिल्डी नेचर तो आपको सोचना है कि यू हैव यू आर मूविंग फ्रॉम फेथ टू फिल्थ और फिल्थ टू फेथ बीच वे? भीतर आओ फेथ है बाहर जाओ फिल्थ है सोच लो और तुम्हारे कोई आर्गुमेंट यहां टेनेबल नहीं है तुम्हें ईमानदारी से सोचना होगा और ये याद मत भूलना कि हर कीमती बहुमूल्य क्षण तुम्हारा जा रहा है अब ना जागोगे तो कब जागोगे तो उन्होंने कहा जाओ सब में सब का भाव करना तो उन्होंने कहा हमें तो कन्हैया ही प्यारे लगते है बड़ी भोली सी बात है तो कहा इसीलिए सब में वो बोबिन देखना बोले सब में बोले हाँ बोले सासू माँ में बोले हाँ बोले इतनी बड़ी नथ पहने झुके पे हुए कन्हैया जी मेरी ददिया सास में बोले हाँ क्योंकि वही आत्मा होकर सब में विराजता है रूप उसी का है भान उसी का करना और सोचो कि जब तुम ईश्वर के हो जाओ और उसके निमित्त होकर सबकी सेवा करो बन के नावर तो तुम्हें कितना सुख मिलेगा और तुमसे दूसरों को कितना सुख मिलेगा और जब दूसरों को इतना सुख मिलेगा तो वो भी तो तुम पे न्यौछावर होंगे दिए से दिए चलेंगे अमृत अमृत अमृत बरसेगा आज तुमने अपने संस्कार बर्बाद किए अपने बच्चों के किए उनको सड़ी हुई जिंदगी जीने का ही उपदेश किया और हम पढ़ के आ रहे हैं संस्कार परामर्शाद तदभाव अभिलाषाचा अब इसको और स्पष्ट कर लो कि गुरुकुल में जो संस्कार दिए थे उनको उसी अभिलाषा में लेने के लिए कहा था क्योंकि जिस अभिलाषा में तुम जिस संस्कार को लेते हो भाव वही होता है कमान जब तुम दूसरों से घृणा का भाव रखते हो तो वो तुमसे बेपनाह नफरत करते है तुम सोचो कि तुम्हारे फरेब को कोई प्यार करेगा ये नहीं हो सकता है ये तो जीवन हारने वाली बात है भगवान सबको प्यारे हैं और जो अपनी आत्मा को प्यार करते हैं उनको सब प्यार करते हैं और आत्मद्रोही को, को कोई प्यार नहीं करता है संस्कारात, संस्कार परमार परामर्शात् तदभाव अभिलाषा च तो मेरे मन में घृणा है उसके भी मन में जिसके प्रति घृणा है सहेज ही आएगी तेरे मन में न्यौछावर का भाव है उसके मन में भी वही भाव आएगा ये प्रैक्टिकल बात है एक व्यक्ति आता है कि स्वामी जी आप चेला चंदा धंदा सब नहीं करते हो लेकिन हम न्यौछावर भाव से मंदिर के लिए किए जा रहे हैं और वो ढेर सारे पैसे दे जाता है मेरे को नारायण भाव से आते हैं भक्ति लाते वही व्यक्ति दूसरे दिन मेरे को ठेले पर सब्जी खरीदता हुआ मिलता है और अठन्नी की हेरा फेरी में और वो उसके साथ भिड़ जाता है जूता लात सब बात भी होती है उसकी ये वही व्यक्ति है जो इतना बड़ा दान दे के यहाँ बड़ा प्रसन्न था वहां अठन्नी के लिए एक घटिया ठिलिया वाले के साथ मारपीट भी कर रहा था तो क्या ये संस्कारात संस्कार परामर्शात् भाव अभिला जब वो चोर था तो इसका भी क्रोध बाहर आ गया और जब हमने उसमें नारायण देखा तो उसका नारायण ही बाहर है आया तो कह रहा हूं कि झूठ करके कपट करके लोभ करके फरेब करके ईशा द्वेश करके तुम लौट के यही तो पा रहे हो और तुम्हें मिलना क्या है तुम्हें कोई कभी पसंद नहीं करेगा और यदि तुमने आत्मभाव न्यौछावर भाव से जीने की यह कला सीखी होती तो जहां जहां से तुम गुजरते उस वक्त उनका आत्मभाव ही उनमें भी होता सबसे सुखी भी जाते, कट जाते। ये मंत्र है प्रैक्टिकल लिविंग का जो गुरुकुल में मैं ब्रह्म सूत्र में बालक को दे रहा बच्चे हैं जो इस वेद को पढ़ते हैं अब पता नहीं आप कितना पढ़ते हाँ ये संस्कार परामर्श